टॉक प्रीतम छवि नैनन बसी नंबर सिक्सटीन पहला प्रश्न अजीब लत लग लगी है और रोज सुबह आपके साथ बैठकर हंसने की रंजन धर्म जब जीवित होता है तो हंसना प्रार्थना होती है धर्म जब मर जाता है तो हंसने का दुश्मन हो जाता है हंसना जीवन की धड़कन है जो धर्म हंसना नहीं जानता वह बहुत समय हुआ तब मर चुका धड़कन बंद हो चुकी है श्वास चलती नहीं है लाश पड़ी है लाश की पूजा चल रही है धर्म पृथ्वी को रूपांतरित नहीं कर पाता है इसीलिए कि धर्म बार बार हंसने की भाषा भूल जाता है गीत भूल जाता है नृत्य भूल जाता है यह कोई लत नहीं यह तो तुम्हारी रोज की सुबह की प्रार्थना उपासना है हंसो जी भर कर हंसो मेरे देखे अगर कोई समग्र रूपेण हंसना सीख ले कि जीवन की कोई भी परिस्थिति उससे उसकी हंसी न छीन पाए उसकी मुस्कुराहट बनी ही रहे सुख में दुख में सफलता में असफलता में तो कुछ और पाने को नहीं बचता सब वैसी दशा ही समाधि है मोक्ष जिसे हंसना आता है उसके आंसू भी हंसते हैं और जिसे हंसना नहीं आता उसकी हंसी भी रोती है रोती रोती सी ही होती है हंसी हंसी में भी तुम भेद देखो उदास लोग भी हंसते मगर उनकी हंसी कड़वा स्वाद छोड़ जाती मस्त लोग भी हंसते उनकी हंसी से फूल झरते मस्ती से हंसो एक हंसी होती है जो सिर्फ अपने दुख को भुलाने के लिए होती उस हंसी का कोई बड़ा उपयोग नहीं धोखा है आत्मवंशना है एक हंसी है जो तुम्हारे भीतर उठ रहे आनंद से तुम्हारे भीतर उठ रहे गीत से झरती भीतर कुछ भरा भरा है इतना भरा है जैसे बदली भरी हो वृष्टि के जल से तो झुकेगी कहीं बरसेगी भिगाएगी जमीन को पहाड़ों को वृक्षों को नहलाएगी उसे हल्का होना ही होगा जो हंसी तुम्हें हल्का कर जाए जो हंसी तुम्हारे आनंद का फैलाव हो जो हंसी बांटती हो कुछ वह हंसी पुण्य है एक मित्र ने पूछा है सत्य निरंजन ने पूछा है कि भगवान हाल ही में मैं मराठी साहित्य के एक ख्या लेखक आचारी अत्रे की जीवन कथा पढ़ता था उसमें एक जगह वे कहते हैं इस दुनिया में दुख सहने का हास्य विनोद ही एक राजपथ है हास्य विनोद सबसे बड़ा मानव धर्म है मनुष्य के कल्याण के लिए आज तक अनेक अवतारी पुरुषों ने भिन्न भिन्न धर्मों की स्थापना की है किसी का धर्म दया पर आधारित है तो किसी का समता पर किसी का सत्य पर तो किसी का अहिंसा पर लेकिन आज तक ऐसा कोई धर्म संस्थापक नहीं हुआ कि जिसने विनोद के वेदांत पर आधारित हंसते खेलते वे आनंद में धर्म की स्थापना की हो काश आज वे जीवित होते तो आपके रूप में ऐसा धर्म अवतरित होते देखने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त होता भगवान हास विनोद की ऐसी क्या खूबी आचार्य अत्रे के अंतिम दिनों में मेरा उनसे मिलना हुआ था उनकी बेटी श्री स्पय मेरी शिष्या है उसका बहुत आग्रह था कि इसके पहले कि उसके पिता जीवन छोड़े देह छोड़े मेरा उनका मिलना हो जाए उनकी भी बड़ी आकांक्षा थी तो मैं उन्हें देखने गया था बिस्तर पर थे अंतिम घड़िया थी यह बात चली थी जो बात सत्य निरंजन ने पूछी उन्होंने यही मुझसे कहा था कि दुख सहने का हास्य विनोद एक राजपथ और मैंने उनसे कहा था इस घड़ी में जब आप जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे मैं कोई विवाद खड़ा करूं उचित नहीं लेकिन इतना जरूर निवेदन करूंगा कि फिर मेरे हास्य विनोद में और आपके हास्य विनोद में जमीन आसमान का अंतर है आप कहते हैं हास्य विनोद दुख सहने का राजपथ है फिर तो धोखा हुआ है फिर तो अफीम का नशा हुआ है तो कोई अफीम लेके के दुख को भुला देता है कोई शराब पी के दुख को भुला देता है कोई किसी और ढंग से तो तुमने हंस के भुला दिया हास्य विनोद में भुला दिया मगर भुलाने से कोई चीज मिटती कास इतना आसान होता कि हम भुला देते किसी बात को और वो मिट जाती तब तो सभी बुद्ध हो जाते कभी के बुद्ध हो जाते बात इतनी आसान नहीं हम भुला के बैठ जाए थोड़ी देर को अपने को भरमा लेकिन जिससे हमने बुलाया है वह लौटेगा भुलाया ही है मिटा तो नहीं भीतर पड़ा है क्षण भर को छिपा लिया है ओठ में हो गया है पर्दा डाल दिया है जैसे किसी ने घाव के ऊपर फूल रख दिया घाव के ऊपर फूल रखने से घाव थोड़ी मिट जाएगा हम फूल रखने से शायद किसी को दिखाई ना पड़े शायद तुम भी थोड़ी देर को धोखा खा जाओ आत्मवंचना में पड़ जाओ मगर घाव जब तुम भूले हो फूल रखकर तब भी बढ़ रहा है फैल रहा है उसमें मवाद इकट्ठी हो रही वो नासुर बनेगा वो कैंसर भी बन सकता है मेरे हास्य विनोद में और आचार्य अत्रे के हास्य विनोद में बुनियादी भेद है वे कहते हैं दुख को भुलाने का दुख सहने का और मैं कहता हूं आनंद को प्रकट करने का आनंद को अभिव्यक्ति देने का पहले आनंद चाहिए तब तुम्हारी हंसी में धर्म की सुगंध होती तब तुम्हारे रोने तक में धर्म की सुगंध होती हंसने की तो बात छोड़ो तुम बैठो तो नृत्य होता है तुम मौन रहो तो उपनिषद झरते तुम ना कहो तो भी परमात्मा तुमसे प्रकट होता है तुम चलो उठो और तुम्हारे चलने उठने में भी अलौकिक प्रसाद होता है एक सौंदर्य होता है जो इस पृथ्वी का नहीं है फिर हंसने की तो बात ही और हंसना तो बहुत अद्भुत घटना है सिर्फ मनुष्य को छोड़कर कोई पशु पक्षी हंसता नहीं किसी पशु पक्षी की क्षमता नहीं हंसने की हंसने के लिए विवेक चाहिए बोध चाहिए हंसने के लिए समझ चाहिए जितनी समझ गहरी होगी उतनी ही गहराई तुम्हारे हंसने में भी आएगी इसलिए रंजन मत ऐसा सोच कि अजीब लत लगी लत नहीं है यह, यह उपासना है सत्संग मैं एक जागते हुए जीते हुए हंसते हुए नाचते धर्म को पृथ्वी पर फैलता हुआ देखना चाहता हूं ऐसा धर्म जो जीवन को अंगीकार करे आलिंगन करे जो जीवन के प्रति परमात्मा का अनुग्रह प्रकट करे जो जीवन का त्यागी न हो जो जीवन का निषेध न करता हो जिसमें जीवन के प्रति अहोभाव हो जो धनभागी समझे अपने को जो हल्का फुल्का हो भारी भरकम नहीं पुराने सब धर्म बहुत भारी भरकम सिद्ध हुए शुरुआत में तो ऐसे न थे मगर यही तो दुर्भाग्य कि आदमी के हाथ में जो चीज पड़ जाती है, वही बिगड़ जाती महावीर के साथ तो धर्म हंसता हुआ रहा होगा बुद्ध के साथ तो हंसता हुआ रहा होगा जीसस के साथ तो हंसता हुआ रहा होगा नानक के साथ तो हंसता हुआ रहा होगा अगर कबीर के साथ ना हंसा होगा धर्म तो फिर किसके साथ हंसेगा फरीद के साथ ना होगा तो फिर किसके साथ हंसेगा लेकिन पीछे जो लोग आते वे करीब करीब विपरीत होते हर धर्म को जन्म देने वाले व्यक्ति के आसपास पंडितों की भीड़ इकट्ठी हो जाती मैं बहुत सावधान हूं इसलिए पंडितों को यहां टिकने ही नहीं देता पंडितों को प्रवेश ही नहीं पंडित आ जाएं, तो उन्हें ऐसा झकझोरता हूं ऐसी उनकी पिटाई होती कि वो भाग ही जाते फिर वो लौट के कभी दोबारा नहीं आते पंडितों से मैं सावधान हूं मैं नहीं चाहता कि मेरे पीछे मैं जो कह रहा हूं वो पंडितों के हाथ में पड़े क्योंकि उन्होंने सारे धर्मों को नष्ट किया है पंडित गुरु गंभीर होता है उसे कुछ सत्य का तो पता होता नहीं उसे कुछ जीवन का अनुभव तो होता नहीं उसके पास शब्द होते हैं तर्क जाल होते हैं। और तर्क जाल और शब्दों का वो धनी होता है वो ऊंची ऊंची बातें करता है बड़े गहरे और उलझे सिद्धांतों की चर्चा करता है उन सिद्धांतों की चर्चा करना और हंसने का मेल नहीं हो सकता हंसना और ब्रह्म की उलझी उलझी बातें जान क्यों उलझाता है क्योंकि लोगों पे उलझी बातों का प्रभाव पड़ता है जो बात लोगों की समझ में आ जाए वो समझते हैं उसमें क्या रखा है जो बात लोगों की समझ में ना आए लोग समझते हैं होगा कुछ रहस्य लोग भी बहुत अद्भुत हैं सत्य तो सीधा सरल है झूठ होते हैं इर्छे तिरछे झूठ होते हैं उलझे हुए पहेलियों जैसे सत्य में क्या पहेली है सत्य तो खुले आकाश जैसा है कोरी किताब जैसा है बे पढ़ा लिखा पढ़ ले पूरी किताब में पढ़े लिखे होने की क्या जरूरत है सत्य तो तुम्हें चारों तरफ से घेरे हुए बाहर भीतर दूर नहीं है जैसे मछली सागर में ऐसे तुम सत्य में हो लेकिन पंडित सत्य को बहुत दूर बताता है दूर कहीं आसमान पर बहुत दूर लंबी यात्रा नक्शे देता है मार्ग समझाता है सब नक्श व्यर्थ सब मार्ग झूठे क्योंकि सत्य वहां है जहां तुम हो जहां तुम हो वहीं जाग जाओ बस वहीं जरा होशपूर्वक देख लो वहीं जरा टिटोल के देख लो और तुम परमात्मा को पा जाओगे न कहीं जाना न काशी न काबा न कैलाश न कुरान में न बाइबल में न गीता में अपने भीतर जाना है वहीं से उठेगा कुरान वहीं से उठेगी गीता वहीं से जगेंगे उपनिषद, वहीं बज रही है बांसुरी कृष्ण की अभी भी बज रही है सदा बजती रही है तुम्हारे भीतर अनाहत नाद हो रहा है मगर पंडित अगर दूर की बात ना करे तो पंडित की जरूरत क्या है पंडित अगर उलझी बात ना करे तो तुम पंडित को मूल्य क्या दोगे पंडित का धंधा है उलझाए सुलझी बातों को जो उलझा दे उसका नाम पंडित सीधे साफ को जो इर्चा तिरछा कर दे उसका नाम पंडित जिसके पास जाके तुम गुरु गंभीर हो के लौटो उसका नाम पंडित गए थे तो शायद को समझ भी थी लौटो तो वो भी गवा के आ जाओ उसका नाम पंडित गए थे तो थोड़ा बोध था और बुद्ध हो के लौटो उसका नाम पंडित हाँ कूड़ा करकट पकड़ा देगा सिद्धांतों के जाल पकड़ा देगा ऐसे जाल जिनसे कुछ हल नहीं होता जालों में से जाल निकलते आते ऐसे उत्तर पकड़ा देगा जिनसे हजार प्रश्न खड़े होते तुम एक प्रश्न पूछते थे वो ऐसे उत्तर पकड़ाएगा कि जिनसे हजार प्रश्न खड़े हो जाएंगे तुम्हारा एक प्रश्न तो अपनी जगह खड़ा है सो खड़ा ही रहेगा अब उसके उत्तर तुम्हें दिक्कत में डालेंगे ज्ञानी और पंडित में भेद है ज्ञानी वह है जिसने जाना पंडित वह है जो उधार बातों को दोहरा रहा है पंडित के हाथ में धर्म पड़ जाता है कि बस उसकी हंसी खो जाती है मुस्कुराहट खो जाती है जिस दिन धर्म की हंसी खो जाती है उसका नृत्य खो जाता है पैर में घूंगर नहीं बचते हाथ में बांसुरी नहीं रह जाती बस उसके बाद फिर लाश है फिर पूजो फिर करते रहो हवन यज्ञ हाथ कुछ भी ना लगेगा बस राख ही राख फिर राख का ही प्रसाद फिर राख को तुम चाहे विभूति कहो जो तुम्हारी मर्जी तुम्हारे विभूति कहने से राख कुछ विभूति नहीं हो जाती मगर कैसे कैसे लोग राख को विभूति कह रहे हैं राख को सिर पे डाल रहे हैं माथे पे लगा रहे हैं और सोच रहे हैं कि बड़ा पुण्य कर्म किया होगा पिछले जन्मों में इससे ये राख माथे पे लगी सिर पे पड़ी पुण्य कर्म से राख बरसती नमाल किन पापों का फल भोग रहे हो लेकिन कहते हो विभूति अच्छे अच्छे नाम व्यर्थ की बातों को हम दे लेते नहीं रंजन यह कोई लत नहीं हंसो जी भरकर हंसो और हंसी के संबंध में कंजूसी मत करना लोग बहुत कंजूस हो गए हर चीज में कंजूस हो गए उन चीजों में भी कंजूस हो गए हैं जिनमें तुम्हारा कुछ खोता नहीं उन चीजों में भी कंजूस हो गए हैं जिनमें कौड़ी नहीं लगती उन चीजों तक में कंजूस हो गए हैं जिनको बांटने से वे चीजें बढ़ती हैं, घटती नहीं जीवन का एक अद्भुत नियम समझो बाहर के जगत की जितनी चीजें बांटोगे तो घट जाएंगी भीतर के जगत की जितनी चीजें बांटो तो बढ़ जाएंगी भीतर का अर्थशास्त्र अलग बाहर ऐसा करोगे तो अनर्थ हो जाएगा बाहर का अर्थशास्त्र अलग एक भीख मंगे ने मुल्ला नसरुद्दीन से भीख मांगी उसी दिनों से लाटरी मिली थी तो नसरुद्दीन मौज में था एकदम फिल्मी गाना गाता हुआ चला आ रहा था घर की तरफ नोट ही नोट तैर रहे थे चारों तरफ आंखों में नोट जेबों में नोट आत्मा में नोट नोट ही नोट थे इसी वक्त इसने मांगा आज कृपणता ना थी और यह आदमी भला भी लगा देखने से सुसंस्कृत लगता था चेहरे से कुलीन लगता था वस्त्र यद्यपि फटे थे पुराने थे मगर कभी शानदार रहे होंगे कीमती रहे होंगे सौ रुपए का नोट एकदम मुल्ला ने उसे दिया और पूछा कि मेरे भाई तुम्हारी भाषा से तुम्हारे खड़े होने के ढंग से तुम्हारी आंखों से तुम्हारे चेहरे से कुलीनता टपकती तुम्हारा ये हाल कैसे हुआ उसने कहा कि घबराओ मत अगर ऐसी सौ सौ रुपए देते रहे तो यही हाल तुम्हारा हो जाएगा। इसी तरह मेरा हुआ अगर मेरी मानो तो उसने कहा जरा सोच समझ के देना मैं अनुभव से कह रहा हूं बाहर तो बांटोगे तो कितना ही हो तो भी बढ़ जाएगा एक दिन तुम फिकमंगे हो जाओगे बाहर कोई खजाना अकूत नहीं होता कुबेर का भी नहीं लेकिन भीतर का एक मजा है भीतर अकूत खजाना है तुम अगर प्रेम दो तो प्रेम घटता नहीं बढ़ता है तुम अगर गीत गाओ तो गीत घटते नहीं बढ़ते तुम जितना गाओ उतनी गाने की क्षमता प्रगाढ़ होती उतना तुम्हारा कंठ सुरीला होता तुम हंसो बांटो हंसी के मोती और तुम कुछ संकोच ना करना कि बांटा तो कहीं हंसी बट ना जाए कहीं ऐसा ना हो कि एक दिन हंसी से हम खाली हो जाएं। नहीं जितना हंसोगे उतना भरोगे और दूसरी बात भी समझ लो कि अगर डर के कारण कंजूसी के कारण हंसी को रोका तो हंसी मर जाएगी धीरे धीरे तुम हंसना भूल ही जाओगे लोग बाहर के अर्थशास्त्र को भीतर भी लागू कर देते और तब उनके जीवन से कुछ चीजें खो जाती प्रेम तक करने में लोग डरते प्रेम देने में लोग डरते कि कहीं ऐसा ना हो कि बस कोई ले ले और हम खाली के खाली रह जाएं उत्तर दे न दे पहले तय कर लेते हैं कि प्रेम का उत्तर भी मिलेगा या नहीं यही नहीं ये यह भी तय कर लेते हैं कि जितना हम देते हैं उससे ज्यादा मिलेगा कि नहीं क्योंकि वही धंधे का नियम जितना हम दें उससे ज्यादा मिले तो धंधा नहीं तो फायदा क्या इसी तरह तो लोग तुम देखते हो चारों तरफ जिनकी क्षमता थी कि जो प्रेम के आगार बनते जिनकी क्षमता थी कि जिनके भीतर से आनंद की फुलझड़ियां फूटती जिनकी क्षमता थी कि जिनके भीतर समाधि का संगीत बजता वो सब सुने सुने खाली खाली रिक्त उदास कारण बाहर के अर्थशास्त्र को भीतर लगा रहे हैं भीतर और बाहर के नियम उल्टे होते जो बाहर सच है वो भीतर बिल्कुल सच नहीं होता और जो भीतर सच है वो बाहर सच नहीं होता बाहर के नियम को समझ के तुम समझ लेना को उससे ठीक उल्टा नियम भीतर लागू होता है बांटोगे तो बढ़ेगा बचाओगे घटेगा अगर बिल्कुल बचा गए सड़ जाएगा समाप्त हो जाएगा तुम भूल ही जाओगे हंसना ही भूल जाओगे ऐसे बहुत लोग जो हंसना भूल गए वो अगर मुस्कुराते भी हैं तुम देख सकते हो कि सिर्फ ऊँटों का अभ्यास कर रहे हैं व्यायाम कहीं कोई मुस्कुराहट नहीं हृदय में कहीं कोई कली नहीं खिलती कोई गंध नहीं उठती चिपकाई हुई मुस्कुराहट खींच रहे तान रहे ओठों को नेतागण जैसे मुस्कुराते नेतागणों का तो सभी झूठा है हंसना झूठा रोना झूठा राजनीति का धंधा झूठा है, झूठ की संपदा ही वहां चलती एक नेताजी की मगर मच्छ से बातचीत यार मगर थोड़े आंसू उधार दे दो अगर तो हम देश की दुर्दशा पर बहाएं। सूखी आंखों से मगर ने कहा आपने बड़ी देर कर दी हुजूर। सारा स्टॉक तो दूसरी पार्टी वाले ले गए <laughs> कंजूसी न करना रंजन और हम बड़े कृपण हैं कंजूसों से पृथ्वी भरी हुई है तरह तरह के कंजूस और मैं पैसे धन इत्यादि की बात नहीं कर रहा हूं जो संपदा बांटने से बढ़ती उसमें भी कंजूस कंजूसी ऐसी है कि लोग मरने को राजी हैं अगर कुछ बचाने का उनको मौका मिले जीवन देने को राजी हैं कुछ बचाने का मौका मिले मुल्ला नसरुद्दीन को एक रात एक आदमी ने एकांत एक में पकड़ लिया छाती पर पिस्तौल लगा दी और कहा कि रख दो जो भी तुम्हारे पास हो चाभी भी दे दो या तो सब दे दो जो है और नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे मुल्ला ने कहा कि भाई एक दो मिनट सोचने दो वह आदमी भी थोड़ा हैरान हुआ उसने कहा मैंने बहुत लोगों को लूटा मगर जहां जिंदगी और मौत का सवाल हो वहां कोई सोचने की बात नहीं करता मुल्ला ने कहा कि बिना सोचे मैं कोई काम नहीं करता आंख बंद करके सोचा और फिर कहा कि ठीक है तुम गोली मारो वो आदमी और चौंका पहली दफा जिंदगी में उसके हाथ ढीले पड़े कि इस आदमी को मारना कि नहीं मारना उसने कहा भाई मुझे भी सोचने दो तुम आदमी कैसे हो अरे थोड़े से पैसों के पीछे मुला ने कहा कि सवाल यह है कि पैसे मैंने बचाए हैं बुढ़ापे के लिए पैसे चले गए तो फिर मैं मुश्किल में पड़ूंगा अरे जिंदगी का क्या है यू मुफ्त में मिली थी मुफ्त में जाएगी एक दिन जा मैं तत्वज्ञानी ज्ञानी हूं मुला ने कहा मैं कोई छोटा मोटा ऐसा वैसा ऐरे गेरे नथु खेरे उनमें मेरी गिनती मत करना मैं तत्वज्ञानी ज्ञानी हूं ब्रह्म ज्ञान जानता हूं अरे जीवन का क्या ये तो खेल है अभिनय है ये तो लीला है भगवान की दिया है फिर मिलेगा मगर जो मैंने बुढ़ापे के लिए रखा है बचा के वो मैं नहीं दे सकता वो लीला नहीं वो खेल नहीं वो मामला गंभीर है और फिर जीवन मुफ्त मिला है मुफ्त तो जा नहीं आज नहीं कल खत्म होना है ले ले तू ही ले ले वो आदमी कहते हैं भाग गया ऐसे आदमी को क्या मारना अरे मारे को क्या मारना मरे मराए को क्या मारना ये तो स्वर्गी है ही कंजूसी ना करना कंजूस बाप को मरती हुई हालत में देखकर बेटे ने बुलवा लिया दो गुना बड़ा कफन और हुआ प्रसन्न कि बाप जी ने जीवन भर बड़ा कष्ट पाया न तरीके से पहना न खाया मैं आज कम से कम जी भर उड़ा तो सकूंगा कफन परंतु कान में पड़ते ही लड़के की बात बाप जी ने खोली धीरे से आंख और बोले कि बेटे ठीक नहीं है तेरी मर्जी क्यों करता है फिजुल खर्ची इस कफन के आधे से मेरी लाश ढकना और आधा जरा संभाल के रखना कपड़ा है रखा रहेगा बेकार नहीं जाएगा तू जब मरेगा तेरे काम आएगा हंसो जी भर के हंसो मेरा आश्रम हंसता हुआ होना चाहिए हंसी यहां धर्म है यह आनंद उत्सव है यहां उदास होके नहीं बैठना ये कोई उदासीन साधुओं की जमात नहीं है उदासीनता को मैं रोग मानता हूं साधुता नहीं रुग्णता जो उदासीन है उसकी मानसिक चिकित्सा की जरूरत है प्रफुल्लता स्वास्थ्य का लक्षण प्रफुल्लित हो और धीरे धीरे जैसे जैसे तुम्हारे जीवन में हंसी की किरणें फैलेंगी चकित हो गए कि कितना हंसने को है खुद के जीवन में हंसने को है औरों के जीवन में हंसने को है चारों तरफ हंसने ही हंसने की घटनाएं वो तो हम देखते नहीं कंजूस हैं कि कहीं हंसना ना पड़े तो हमने देखने ही बंद कर दिया नहीं तो चारों तरफ प्रतिपल क्या क्या नहीं घट रहा है हर चीज हंसने की है कोई ऐसी थोड़ी कि कभी कभी कोई केले के छिलके पे फिसल के गिर पड़ता है हर आदमी यहां केले के छिलके पे फिसल रहा है सड़कें केले के छिलकों से भरी पड़ी यहां तुम हर आदमी को गिरते देखोगे और ऐसा नहीं कि दूसरे गिर रहे दूसरों पर हंसे तो वह से ठीक नहीं काफी नहीं पूरी नहीं सम्यक नहीं तुम अपने को भी गिरते देखोगे और हंसी तो तुम्हें तब आएगी कि उन्हीं छिलकों पे गिर रहे जो तुम ही ने बिछाए कोई और भी नहीं बिछा गया उन्हीं गड्ढों में गिर रहे हो जो तुम ही ने बिछाए मेरे एक संन्यासी हैं ईरानी है, है डॉक्टर हमीद दिव्या से उनका प्रेम था फिर थक गए ऊब गए हर चीज उबा देती हर चीज थका देती मन का ये नियम जब तक तुम मन के पार नहीं हो ऐसी कोई चीज नहीं जो तुम्हें उबाना दे और ये सब खेल प्रेम हो कि घृणा हो सब मन के ही खेल तब एक ही सब्जी रोज रोज खाओगे भिंडी भिंडी भिंडी एकदम घबराई जाओगे एक दिन थाली फेंक के खड़े हो जाओ मन घबराएगा ही फिर चाहे प्रेम हो तुम्हारे मन का और चाहे घृणा हो तुम्हारे मन की मन जो भी करता है उसमें जल्दी ही उब जाता है उबना मन का स्वभाव वो जल्दी ही नए की मांग करने लगता है वो कहता है कुछ और अब कुछ बदलाव चाहिए कुछ ना कुछ बदलाव। डॉक्टर ने एक अभिनेत्री को सलाह दी आपके लिए वातावरण परिवर्तन बहुत आवश्यक अभिनेत्री ने कहा वातावरण परिवर्तन मैं पिछले चार वर्षों में दो पति चार नौकर तीन सेक्रेटरी और पांच प्रेमी बदल चुकी हूं अब और क्या परिवर्तन करना पड़ेगा <laughs> हम ही थके बहुत थके दिव्या भी थक गई दोनों थक गए बार बार मुझे लिखने लगे कि हम दोनों को अलग करवा दें। जब मैंने देख लिया कि अब थकान बिल्कुल सौ डिग्री पे आ गई दोनों को अलग करवा दिया थोड़े ही दिनों में फिर दोनों एक दूसरे की आकांक्षा करने लगे मन तो पागल है फिर मुझे पत्र लिखने लगे कि हमें तो फिर साथ रहना है महीने दो महीने मैंने टाला जब फिर देखा कि अब बात सौ डिग्री पे पहुंची जा रही अब बिल्कुल दीवानी हुए जा रहे तो दोनों को फिर साथ कर दिया दूसरे दिन सुबह ही हमीद ने मुझे एक पत्र लिखा और कहा कि सूफियों की एक कहावत जो मैं बचपन से सुनता रहा था कभी मेरे समझ में ना आई थी आज आपने अवसर दे दिया कि समझ में आ गई कहावत यह है कि आदमी ही एकमात्र गधा है जो एक ही गड्ढे में दोबारा गिरता है कोई गधा नहीं गिरता एक गड्ढे में एक दफा गिर गया तो उस गड्ढे में फिर न गिरेगा तुम गधे को धकाओ तो भी इनकार करेगा अब नहीं अब गिर ही तो किसी और गड्ढे में गिरेंगे ये तुम्हारा जो मन है इस मन से तो जो भी हो रहा है वो मूढ़तापूर्ण है एक ही गड्ढे में आदमी दोबारा नहीं हजार बार गिरता है और जानता है कि यह गड्ढा है और जानता है कि इसमें गिरने से चोट लगती और कितनी ही बार तय कर चुका कि अब नहीं गिरेंगे मगर कुछ बात है जैसे खाज को कोई खुजलाता है, जानता है भलीभांति जानता है कि अभी खुजलाएगा फिर अभी परेशान होगा जलन उठेगी लहू निकल आएगा मगर जब खुजलाहट उठती है तो ऐसी मिठास पकड़ती तो तुम अपने ही बिछाए केले के पत्तों पर गिरते हो अगर जिंदगी को जरा गौर से देखो तो यहां हंसने ही हंसने जैसा है चारों तरफ घटनाएं ही घटनाएं बिखरी पड़ी चुटकुलों से पटी हुई पड़ी है पृथ्वी पत्थरों से नहीं चुटकुलों से जरा देखो जरा खोजो मुल्ला नसरुद्दीन शिकार को गया बैठा था बंदूक वगैरह लेके एक झाड़ के पास उसका संगी साथी एक भागा हुआ आया और उसने कि नसरुद्दीन क्या कर रहे हो अरे जल्दी आओ जिस तंबू में तुम ठहरे हो तुम्हारी पत्नी अकेली और एक चीता अंदर घुस गया नसरुद्दीन खिलखिला के हास उसने कहा अब कम वक्त को पता चलेगा अब करे अपनी आत्मरक्षा खुद ही हम क्यों आए गया ही क्यों अंदर हमारी कौन आत्मरक्षा करता है हम अपने को बचाते हैं बचाए अपने चीता होगी कोई हो वैसे भी हमें चीतों से कुछ लेना देना नहीं अब बच्चों को छठी का दूध याद आएगा घुस गए मैंने यह भी सुना है कि मुल्ला के गांव में एक बार उसमें से चीता छूट भाग निकला पूरे गांव में डूडी पीटी पुलिस सतर्क की गई भोपू बजाया गया कि सब लोग सावधान रहें मुल्ला तो जल्दी से सीढ़ी लगा के अपने छप्पर पे चढ़ गया और सीढ़ी भी खींच ली उसकी पत्नी मोटी भी बहुत है ऊंची भी बहुत है वो चिल्लाई करी ये क्या करते हो उसने कहा कि तू चढ़ेगी तो सीढ़ी तोड़ देगी और उसने कहा कि और चीता आ गया फिर उसने कहा तू क्यों घबराती अरे चीता कोई क्रेन लेके थोड़ी आएगा तेरा क्या बिगाड़ लेगा ये भोंपू वगैरह तो हम जैसे गरीबों के लिए बज रहे हैं तू बेफिक्री से चीता आएगा तो खुद अपना बचाव करेगा जिंदगी पटी पड़ी है अगर तुम गौर से देखो यहां हंसने को बहुत है लेकिन चूंकि तुम्हारे भीतर की क्षमता खो गई है इसलिए बाहर देखने का भी मौका नहीं मिलता दृष्टि भी खो गई एक मुकदमे में मुल्ला नसरुद्दीन पर भी गवाही देने का काम था गवाही देते वक्त उसने बार बार सिद्ध करने का प्रयास किया कि अमुक होटल में बदमाशी का अड्डा बचाव पक्ष का वकील बराबर विरोध करता रहा उस होटल में बदमासी का अड्डा है ये सिद्ध करने के लिए तुमने जो दलीलें पेश की उनमें दम नहीं ऐसी कोई ठोस वजह बता दो जिससे तुम्हारी बात में विश्वास किया जाए मुल्ला नसरुद्दीन ने कहा मानते नहीं हो तो फिर मैं बता देता फिर मत कहना वकील भी थोड़ा डरा कि क्या बताएगा उसने कहा बताओ क्या डराते हो तो उसने कहा एक बार मैंने आपको भी वहां बैठे देखा था और क्या ठोस प्रमाण चाहिए <laughs> रंजन हंसो जी भर के हंसो हर बहाने हंसो न बहाने मिले तो बिन बहाने हंसो मुला नस् बैठा था एक स्टेशन पर ट्रेन लेट थी जैसा कि नियम है दो चार बार उठ के भी गया स्टेशन मास्टर को पूछा भी मगर जब जाए तभी और लेट होती जाए आखिर उसने कहा कि मामला क्या है क्या ट्रेन पीछे की तरफ सरक रही <laughs> लेट होना भी समझ में आता मगर और और लेट होता जाना क्या ट्रेन उस तरफ जा रही फिर आएगी कैसे और जब हर गाड़ी को लेट ही होना है तो टाइम टेबल किस लिए छापते हो उस स्टेशन मास्टर ने का टाइम टेबल नहीं छापेंगे तो पता कैसे चलेगा कि कौन सी गाड़ी कितनी लेट नसरुद्दीन ने कहा यह बात जस्ती ये बात पते कि कहीं? फिर उसने कहा आपको भी फिक्र नहीं अब मैं बैठ कर राह देखता हूं बैठ के वो राह देखने लगा बीच बीच में हंसे, कभी कभी ऐसा झड़क दे कोई चीज हाथ से कभी कोई अच्छी अच्छी वो स्टेशन मास्टर थोड़ी देर देखता रहा कि कर क्या रहा बार बार आता था वही अच्छा था पूछने अभी और उत्सुकता जगह आ रहा किसी चीज को हाथ से सरकाता है किसी को छी छींची कहता है कभी कुछ और फिर बीच बीच में हंसता है ऐसा खिल खिला के हंसता आखिर वाया उसने कहा कि भाईजान, बड़े मियाँ आप मुझे काम ही नहीं करने दे रहे मेरा दिल यहीं लगा इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए ट्रेन पटरी से उतर जाए कि दूसरी पटरी पे चढ़ जाए कि दो ट्रेनें टकरा जाए जब तक मैं आपसे पूछ ना लू मुझे चैन नहीं या तो आप जरा दूर जाके बैठो आप कर क्या रहे हो आप हंसते क्यों हो बीच बीच में कुछ भी तो नहीं हो रहा यहां गाड़ी लेट है सब सन्नाटा छाया हुआ है रात आधी हो गई सभी यात्री बैठे बैठे सो गए हैं कुली कबाड़ी भी विश्राम कर रहे हैं तुम हंसते किस लिए हो बीच बीच में उसने कहा कि मैं बैठे बैठे क्या करूं अपने को कुछ चुटकुले सुना रहा हूं उसने कहा चलो ये भी समझ में आ गया कि चुटकुले ये बीच बीच में छी छी और ये हाथ से हटाना ये क्या करता तो उसने कहा जो चुटकुले मैं पहले सुन चुका हूँ वो मैं ऐसे रास्ते पे लगो उनको ऐसा हटा देता हूं बीच बीच में घुसाते हंसो बहाने में ले तो ठीक ना बहाने मिले तो कुछ खोजो मगर जिंदगी तुम्हारी एक हंसी का सिलसिला हो हंसी तुम्हारी सहज अभिव्यक्ति बन जानी चाहिए मेरा सन्यासी हर हालत में मस्ती और आनंद को अभिव्यंजना दे यही मेरी आकांक्षा है सुंदर लत है अगर लत है तो सुंदर है प्यारी सुबह बड़ी धार्मिक लत है